श्री यतिराजा विवेकानंद सूरय सचित सुख स्वरूप स्वामी ने तापहारिणे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कागज कल दिया गया था वो आपके पास में है, है तो उसे खोलिए क्योंकि उपनिषद का पाठ शुरू करने से पहले शांति मंत्र हम करेंगे मेरे पीछे आप बोलेंगे ओम ओर्नमदर्पोर्न मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादा वशिष्य ओम शांति शांति शांति हरि हरी ओम पाठ आरंभ करने से पहले ओम शांति शांति बोलने के बाद हरि ही ओम करके करते हैं और जब पाठ समाप्त होता है तो फिर ओम शांति शांति करके हरि ही ओम तत्सत ऐसा करके कहते हैं उस समाप्ति का लक्षण है वो उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कल मैंने आपको वेद और वेदों में उपनिषद का स्थान इत्यादि बताने की कोशिश की और फिर उपनिषद के पहले मंत्र की पहली लाइन हमने देखी थी ईशावास्यम इदम सर्वम यम जगत जगत में जो कुछ भी है इसको प्रमाण वाक्य ऐसा कहते हैं यह उपनिषद ने पहले ही प्रमाण वाक्य या अनुभूति वाक्य पहले ही प्रतिपादित कर लिया बहुत सारे उपनिषदों में प्रमाण वाक्य या तत्ववाक्य जिसे और भी कहते हैं वह भूमि का बांधने के बाद में उत्तर दिया जाता है लेकिन ईशो उपनिषद में यह तत्ववाक्य प्रमाण वाक्य पहले ही कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम हमको ऐसा ऋषि को अनुभव हुआ है इसलिए वो इस तरह से कह रहा है कि संपूर्ण जगत जो भी कुछ जगत में है वह सब ईश से व्याप्त है ऐसा करके एक तो इसे उनको अनुभूति है इसलिए वो कह रहे हैं लेकिन उनकी सत्य अनुभूति के कारण वो आप और हम जो हम साधक हैं उनसे वो ये चाहते हैं कि हम पहले से ही ऐसी भावना लेकर के आगे बढ़े करके ये हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि हम रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं, अनुयायी हैं, और आज के युग के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण के ही अनुमोदन के साथ या उनके आदेश के कारण ही यह अद्भुत वेदांत सर्व सामान्य तक आपके सामने रख दिया वेदांत जैसे मैं आपको वेद वेद और उनके वो प्रक्रिया समझाते हुए बता रहा था कि उपनिषद के तत्व कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उपनिषद के तत्व प्रतिपादित करने वाले ऋषियों को करीब करीब बहिष्कृत कर दिया था इसलिए वो जंगल में रहते थे और अपने आप को मतलब समाज में नहीं लाते थे कोई व्यक्ति उनके पास में आत्म तत्व अगर पूछने आता है तो वो उसको पहले जांचते थे क्या ये सचमुच में आत्म तत्व जानना चाहता है या वो कर्म ब्राह्मणों का कोई पोलिटिकल मूव है इसलिए उसको कहते थे कि अधिकारी है कि नहीं उसको चेक करते थे इसकी एक कहानी आपको स्वामी जी के ज्ञानियों के लेक्चर में भी आती है और वो मिलती है उसको कहते हैं कि आ, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन ये दोनों गुरु के पास में जाते हैं दोनों में युद्ध है और शत्रुता है लेकिन उनको ऐसी खबर लगी है कि वो अमर बनना चाहते कभी न मरे तो अमर कैसे बनेंगे तो किसी ने कहा था उनको कि आत्मा को अगर तुम जान लो कि आत्मा क्या है तो तुम अमर हो जाओगे इसलिए फिर आत्मा कौन बताएगा तो कहते हैं कि अमुक अमुक वो ऋषि हैं वो वहां उस जंगल में रहते हैं उनके पास जाओ तो ये आत्म तत्व जानने दोनों आते हैं तो गुरु उनको क्या कहते हैं तुमने जो प्रश्न पूछा है कि आत्मा क्या है इसका उत्तर में देने से पहले तुमसे ये विनती करता हूं कि तुम पैंतीस मतलब तुम 30 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके यहाँ रहो और उसके बाद तुम मुझे प्रश्न करना और मेरे पास में उत्तर होगा तो मैं दूंगा आइडिया क्या था कि अगर ये वैसे ही कोई जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर होता है या कोई तो भाग जाएगा इतने साल कौन रुकेगा देखने के लिए आप 30 साल की बात छोड़ दीजिए आजकल आयु बहुत कम है उस वक्त शायद बहुत ज्यादा होगी उसको हम एक जीरो अगर कम कर दें तो ये भी कह लीजिए कि अगर आप कल पूछने आए कि महाराज मैं आत्म तत्व जानना चाहता हूं मुझे बताए तो महाराज कहेंगे हमारे यहाँ कम से कम तीन साल रहो थोड़ा सा सही हम पालन करो और फिर हम तुमको बताने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे अभी बताइए ना टाइम कहाँ है स्वामी जी करके तो ऐसे लोग तो भाग जाएंगे लेकिन जो सिंसियर हैं वो टिकेंगे क्योंकि उनको सचमुच जानना है तो इस तरह से इंद्र और विरोचन तीस साल वहां पर रहते हैं और उसके बाद पूछते हैं तो फिर गुरु उनको आत्मा के बारे में बताते हैं आत्मा की परिभाषा करते हैं सब कुछ बताते हैं सब कुछ बताने के बाद में ये भी बताते हैं कि वो अनश्वर है वो कभी मरता नहीं और वो सर्वव्यापी है विभू है ये सब बोल करके फिर कहा लेकिन ये सब तो केवल शब्द है आत्मा कहाँ है दिखाओ तब वो कहते हैं आ जाओ मेरे साथ करके दोनों को ले जाते हैं और एक सरोवर के पास में ले जा करके जो पास में होता है वहां कहते क्या देखते हो अब दोनों ही व्यक्ति वहां पर अपने आप प्रतिबिंब को देखते हैं प्रति छवि देख रहे हैं वहां पर तो बोलते गुरुदेव ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी छवि बोले वही आत्मा है ऐसा कहते विरोचन बहुत खुश हो जाता है कि चलो मिल गया क्योंकि वो अपने ही शरीर को देखता है सोचता है कि यही आत्मा है तो मामला खत्म गुरुदेव दक्षिणा कितनी है बताइए वो तुरंत दक्षिणा अर्पण करता है प्रणाम करता है और निकल जाता है और इसलिए वो शरीर की उपासना करता है शरीर को आत्मा मानता है आप और हम एक्चुअली उसी विरोचन के अनुयायी है क्योंकि हम भी शरीर की ही उपासना करते हैं कर लेकिन इंद्र थोड़े बुद्धिमान थे और ब्रह्मचर्य पालन संयम पालन करने के कारण उनमें विचार शक्ति की वृद्धि हो जाने के कारण वो वहां प्रश्न करते हैं लेकिन गुरुदेव आपने तो कहा था कि आत्मा कभी मरता नहीं लेकिन जो मैं तो देख रहा हूं वो तो मेरा देह है देह तो मर जाएगा तो फिर देह कैसे आत्मा हो सकता है तो वो कहते वाह चलो तुमको ये बात तो समझ में आई अब तुम और तीस साल ब्रह्मचर्य पालन करो फिर अगली बात बताएं ऐसे करके तीन बार उनको करवाते हैं फिर इंद्र को ज्ञान हो जाता ही है तो वो अधिकारी वाद हुआ करता था क्यों क्योंकि जब तक आपके मन की जिज्ञासा तीव्र ना हो तब तक इस आत्म तत्व को बताया नहीं जाता था हजारों सालों से वो सन्यासियों ने ऋषियों ने जंगलों में छुपा करके रखा और उसका उच्चारण कभी नहीं किया जाता था करके पहली कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कालीन वहां अर्जुन को जब वो गीता बताते हैं तो ये पहली बार आत्मतत्व जैसे उसको वो बता रहे हैं पब्लिक में मतलब अब अर्जुन तो कोई ऋषि नहीं है या अर्जुन कोई सन्यासी भी नहीं है लेकिन उसको वो पूरा आत्म तत्व बताते हैं उसके बाद में भी वो किसी तरह से वो आत्मतत्व सर्व सामान्य लोगों के पास में नहीं आ पाता दूसरी कोशिश इसी आत्म तत्व को सबके सामने लाने की की जा रही है भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा वो उनके गुरु के आदेश के कारण कि वेदों के इस कर्म कांड ने पूरे समाज को इस तरह से जकड़ लिया है कि वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते इसलिए उनको मूल वेद क्या है और उसका जो ज्ञान भाग है जो असली है जिसके कारण और या जिसके लिए ये समग्र सृष्टि है ये सृष्टि किस लिए है कि हम अपने आप को जाने और उसी परम स्वरूप के साथ विलीन हो जाए इसी के लिए है वो तो उसलिए आत्मतत्व को फिर से उजागर करो भगवान शंकराचार्य ने बहुत कोशिश की और उसके लिए कितने सब ग्रंथ लिखे भाष्य लिखे बहुत कुछ किया उन्होंने लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उनके अनुयायियों ने फिर से वही आत्म तत्व संन्यासी संप्रदाय में ही अटका के रखा यह आपका और हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने अधिकारी अधिकारीवाद का तिरस्कार करके किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है तुम मनुष्य जन्म में आए हो तो यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम आत्मा हो यह आत्म तत्व तुम्हारा जानना यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्त हस्त से उन्होंने यह आत्मतत्व भारतवर्ष को कहे <coughs> हो जिसको मिलेक्ष कहते थे विदेशियों को भी उन्होंने मुक्त हस्त से दिया और उन्हीं के प्रयत्न से यह रामकृष्ण संघ निर्माण होने के बाद में इसी संघ के माध्यम से यह उपनिषद की किताबें और आत्म के बारे में चर्चा यह आरंभ हुई और इसी सौभाग्य के कारण आप आज यहाँ बैठे हैं उपनिषद पढ़ने के लिए याद रखिए स्वामी जी ने यह उपनिषद हमको बताए और स्वामी जी की यह निश्चित निश्चित धारणा थी कि यह सभी लोगों को मिलने चाहिए केवल संन्यासी को मिलेंगे गृहस्थों को नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है सबके लिए है और इसीलिए उन्होंने वेदांत की या आत्मतत्व की या आत्मतत्व का अनुभव करने के जो साधना की दो पद्धतियां हैं उसमें से एक अलग पद्धति को स्वीकार किया है अभी तक सन्यासियों के पास में रहने के कारण सन्यासियों ने आत्म तत्व को अनुभव करने की एक साधना पद्धति बनाई थी जिसे कहते हैं नेति नेति पथ करके न इति न इति यह देह आत्मा नहीं है क्योंकि यह नश्वर है या यह मतलब ये नाश होता है फिर मन आत्मा नहीं है फिर प्राण आत्मा नहीं है ऐसे करके वो जाते हैं कि न इति यह आत्मा नहीं न इति ऐसे करके मन को जैसे ऊर्ध्व में ले जाते हैं सामान्य विचारधारा से उठा करके एक उसको उच्च अवस्था में ले जाने से फिर उसे वह आत्मा का दर्शन होता है जो शुद्ध परम आत्मा है उसका दर्शन होता है और एक पद्धति जो कि उपनिषदों में आती है उसको कहते हैं इति इति पद्धति यह, यह भी आत्मा है यह भी आत्मा है यह भी आत्मा है स्वामी विवेकानंद ने इति पथ का ही प्रतिपादन किया क्योंकि नेति नेति पथ का अवलंबन सन्यासियों को छोड़कर गृहस्थों के लिए बहुत ही कठिन है करीब करीब असंभव है ये नहीं आप अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को कैसे नकार सकते हैं कि नहीं करके आप अपने परिवार को नहीं नकार सकते आप किसी को नहीं नकार सकते उसी को श्री राम कृष्ण और स्वामी जी क्या करते हैं जैसे जहां तुम हो उसी जगह से तुमको यह आत्म तत्व कैसे मिलेगा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं देखिए श्राम श्री कृष्ण के जीवन में वचनामृत में वो एक प्रसंग आता है वो बता रहे हैं, खुद करके मास्टर को बताते हैं कि यहां पर एक विधवा महिला आती थी मेरे पास में शरद महाराज ने भी उसका वर्णन किया है और वह वो बैठती बहुत भक्तिमती थी और उसको भगवान के प्रति बहुत प्रेम था तो एक दिन उसको देखा बहुत चिंता हो रही है तो मैंने उससे पूछा ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा क्या बात है तुम किसके बारे में सोच रही हो कहते मैं क्या करूं मेरे को मेरा जो भाई का लड़का है ना छोटा वो अभी तीन चार साल का है उसके बारे में ही बार बार मेरे मन में विचार आते हैं तो श्री क्या कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करो वो जो बच्चा है ना उसको वो भाई का बच्चा ना समझ करके उसको गोपाल समझो बाल गोपाल कृष्ण का रूप समझ करके तुम उसकी सेवा करो शरद महाराज लीला प्रसंग में यह घटना बता करके बताते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वास्तविक रूप से इस प्रकार से उस बालक को गोपाल रूप देखते देखते उस महिला की प्रचंड आध्यात्मिक प्रगति हुई है करके ये देखिए इति इति भाव वो एक बच्चा है भाई का बच्चा है उसको वहां पर इति कर रहे हैं कि यही भगवान है ऐसा समझो और ऐसे ही वचनामृत में वो प्रसंग आता है जिसको लेकर के बाद में बहुत चर्चा हुई थी क्या वैष्णव धर्म की बात चल रही है वैष्णव के बारे में बताते बताते वहां पर श्री राम कृष्ण उच्चार करते वैष्णव का ये कि ये करते, करते करते कहा जीवों पर दया फिर खुद ही चुप हो गए भाव मुख में है भाव में बैठे और कहते हैं छीछी जीवो पे दया करने वाला तू कौन है तू तो उसकी सेवा कर सकता है दया नहीं करना तुझे करके तो फिर उसको लेकर के वो नरेंद्र सुनता है और सुन करके वो बाहर आता है बाहर आकर के उसके चेहरे और उसके विचार को देख करके वहां उसे जो बाहर व्यक्ति थे उन्होंने पूछा क्या बात है बोले एक आज एक अद्भुत बात मैंने सुनी भविष्य में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको ही समग्र मानव के लिए प्रतिपादित करूंगा उसी को उन्होंने प्रतिपादित किया क्या शिव भावे जीव सेवा या उसका दूसरा नाम स्वामी जी देते हैं नारायण सेवा यह नारायण सेवा का संपूर्ण आधार है इति इति साधना का और इति इति साधना का सबसे प्रामाणिक उपनिषद माना जाता है ईशो इसलिए मैंने आपको ये इतनी लंबी कहानी लेकर के कि आप कहेंगे अरे उपनिषद पढ़ाने आए हैं हमको या पता नहीं और क्या सुना रहे हैं ये तो हमने सब सुना है लेकिन इसको हमको याद रखना है करके याद रखिए कि नेति नेति साधना के पथ उपनिषदों में जहां तक मैं समझता हूं गलत भी हो सकता हूं बृहदारण्य का छांदोग्य और तैतरीय उपनिषदों में ही इसका प्रतिपादन है और भी उपनिषदों में नेति नेति का प्रतिपादन छुटपुट इधर उधर होगा लेकिन बाकी सात उपनिषद प्रधान रूप से इति इति की बात करते हैं कि यही ब्रह्मा है सब जगह पर ब्रह्मा है ब्रह्म को देखो ईशावास्य यहीं से शुरू होता है ईशावास्यम सर्वम यंच जगत्याम जगत ऐसा देखो कि ईश ही सब कुछ है फिर उसके बाद की अगली लाइन आती है देखिए मेरे पीछे बोलिए तेन त्यक्न भुंजी मागृध कश्य स्विद धनम अब वो बता रहे हैं कि तेन भुंजी था किसके उसके द्वारा तुम अपने जीवन में जिसको ग्रहण करो मतलब या उसका आधार बनाओ या जैसे हम कहते हैं कि भोग करो जिसको कहते हैं उसको ग्रहण करो भुंज मतलब जैसे हम खाते हैं करके उसको जो भी कुछ ग्रहण करते हैं उसको भुंजी था तेन भुंजी किसके द्वारा उसके द्वारा वो उस मतलब क्या ईशावास्यम सर्वम ईश ही समस्त जगत में है जो कुछ भी है उसको इसको देखो और फिर कह रहे हैं त्यक्टेना लेकिन साथ में कह रहे हैं त्यक्त कि त्याग भी करना है उसके द्वारा त्याग करके करते हुए त्याग के द्वारा उसका ये जीवन का भोग करो क्यों क्या ऐसा क्यों कह रहे है? त्याग मतलब क्या हम देखते हैं आदमी व्यक्ति ये वो वो जो साधारण बुद्धि है आदमी को ऐसे देखना वैसे देखना वो त्याग करके ईश बुद्धि से आत्म बुद्धि से देखना शुरू करो ऐसा बता रहे हैं तेल इसलिए उस तरह से करो और फिर अगर ऐसा हम शुरू करेंगे तो फिर किसी के धन दूसरे के धन की इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है हमारी समस्त इच्छा आकांक्षाएं धन प्राप्ति की सुख प्राप्ति की भोग प्राप्ति की किस लिए होती है उसके पास है मेरे पास नहीं है करके लेकिन अगर मैं ईश भावना से समग्र जगत को देखने शुरू करूं अभ्यास शुरू करूं और ऐसा करने लगूं तो फिर जब वो है तो फिर क्या फर्क पड़ता है उसके पास है तो है ठीक है उसके पास रहने दो तो, वो भी तो ईश है मैं भी ईश हूं वो भी ईश है इस जगत में सब कुछ ईशा है तो फिर उसकी क्या इच्छा रखेंगे वो इच्छा समाप्त हो जाने शुरू हो जाएगी इसलिए कह रहे हैं कि माँ ग्रिध फिर तुम किसी का मतलब और ऐसी इच्छा ना करो क्या कश्य धनम किसी के धन की इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है यह साधना का भाग बताया अब इसको कैसे साधना करेंगे वो एक संपूर्ण अलग विषय है जिसके ऊपर चर्चा 6 तारीख के जो महाराज ने जो आध्यात्मिक शिविर या, या स्पिरिचुअल रिट्रीट रखा है वहाँ पर हाउ टू लिव एंड डू लिविंग विदांत जो करना है वहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि यह नारायण भाव रखकर के सेवा हम हमारे रोजमर्रा के इसमें कैसे कर सकते हैं करके तो इसका वो प्रतिपादन यहां कर रहे हैं कि इस तरह से तुम कर सकते ये तुम्हारे सामने जीवन है अपनी दृष्टि को बदलो मां शारदा को जब पूछा कि जब ज्ञान होता है तो क्या होता है तो वो कहती है तो क्या होगा और बेटा क्या दो सिंह निकलेंगे नहीं क्या होगा दृष्टिकोण बदल जाएगा जगत को देखने का नजरिया बदल जाएगा पुरुष स्त्री को देखता है एक भोग्य वस्तु के रूप में स्त्री पुरुष को देखती है एक भोग्य वस्तु के रूप में लेकिन अगर ईश्वर रूप में देखेंगे तो फिर वो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा जैसे वही पुरुष अपनी पत्नी को एक भोग्य रूप में देखता होगा लेकिन अपनी बेटी को दूसरे रूप में देखता है उसका भी शरीर बेटी का शरीर भी तो स्त्री शरीर है लेकिन उसकी दृष्टिकोण बदल गया तो भावना बदल जाती है तो हमारी जितनी भी रिलेशनशिप ये है वो एक दृष्टिकोण से है हम कैसा दृष्टिकोण रखते हैं उस तरह से भावना बदलते हैं ऋषि हमको यहां बता रहे हैं ईश दृष्टिकोण बनाओ उसको तरह देखना शुरू करो उसको जानो और फिर अनिश भाव जितना है अनात्म भाव है जब भी व्यवहार करेंगे तो वो अरे वो भी तो भगवान है नारायण है देखिए वचनामृत में वो कहानी आती है याद है आश्रम का ब्रह्मचारी पहली बार गुरुदेव ने उपदेश में बताया सर्वभूतों में वही एक ईश है ऐसा करके और सब सुना उसने अब बहुत सरल है उसको विश्वास हो गया भिक्षा के लिए उनकी ड्यूटी लगती जैसे लगती थी वो गए और जिस गांव में गए थे वहां पर भिक्षा लेते लेते बीच में शोर शराबा होने लगा क्या हुआ तो पता लगा कोई पागल हाथी दौड़ के आ रहा है भागो भागो भागो तो सब भागने लगे लेकिन ये ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है उसका विश्वास है सब तो ईश है तो वो छोड़ के जाएगा नहीं वो खड़ा है रस्ते पर लोग चिल्ला रहे हैं हाथी सामने आ रहा है हाथी के ऊपर बैठा हुआ माहूत भी चिल्लाता है अरे बच्चे क्या कर रहा है भाग नहीं तो मार देगा तेरे को लेकिन वो खड़ा रहता है उसका पक्का विश्वास है लेकिन होता क्या है वो हाथी आता है उसको सूर्ण में पकड़ता है और ऐसे फेंक देता है दूर और वो गिरता है बेहोश हो जाता है खबर जाती है गुरु गुरुकुल में कि आपका ब्रह्मचारी बेहोश हो गया दौड़ के लोग आते हैं गुरुदेव भी आते हैं और उसको उठा करके जब ले जाते हैं जब उसको होश आता है आश्रम में जाकर के तो गुरुदेव पूछते हैं क्या हुआ बेटा बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि सभी तो नारायण है तो मैंने सोचा हाथी भी तो नारायण है और मैं भी नारायण हूं तो फिर मुझे हटने की क्या जरूरत है करके तो गुरुदेव क्या बताते हैं माहूत भी तो नारायण है बेटा वो कैसे भूल गया तू देखिए क्या अद्भुत बात कही है माहूत भी तो नारायण है उसकी बात क्यों नहीं मतलब अगर हाथी नारायण है फिर महाभूत भी तो नारायण है एक नारायण देख करके सोच रहा है कि मैं नहीं हटूंगा लेकिन दूसरा नारायण तो तेरे को आदेश कर रहा है तो वह देखो नारायण भाव को यह ईश्वर भाव की जो सब जगह व्याप्त है अपने जीवन में लाने का एक उदाहरण श्री रामकृष्ण महादिखा रहे हैं कहानी बता करके ये ऐसे श्री रामकृष्ण वचनामृत में असंख्यक कहानियां हैं जो अद्भुत अद्भुत बातें इस तरह से छोटी छोटी सी हमको समझाती हैं करके वो यही चीज वो बता रहे हैं कि अनात्म भाव का त्याग करके इस जीवन का भोग करो फिर दूसरे के धन की तुमको आशा करने की कोई जरूरत नहीं है देखिए अगला मंत्र कुरे शतम समाह एवं तयी नान्यथे थे न कर्म लिप्य नरे पहले इसको हम शब्दार्थ को देख लेते हैं उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कुन इह कर्माणि यहाँ पर कर्माणि कुर्वन एवं इस जगत में यहां पर कर्म हमको करने ही पड़ते हैं काम हमको कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं हम चुप नहीं बैठ पाते जैसे मेरे को यहाँ पर प्रवचन मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूँ उसके साथ मेरा हाथ भी ऐसे ऐसे चलता है कभी दोनों चलते हैं हम एकदम चुप स्वामी जी अगर आज होते ना तो मुझे दो चार छड़ी लगाते हैं <laughs> क्योंकि उनके जमाने में इस तरह से प्रवचन या भाषण करते वक्त में हाथ पैर चलाना बहुत गलत माना जाता था खैर तो हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं तो कहा वो ये तो वाक्य सिंपल बताया उन्होंने यह यहां पर कर्माणि कुर्वन ए वहां इस जगत में हमको काम तो करना ही पड़ता है करके और ऐसे काम करते हुए जीजी विषेत इच्छा करो ना जीजी विषेत मतलब क्या इच्छा करो क्या शतम समाह कि मैं सौ साल जीवंगा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे फिर कह रहे हैं एवं तोई यहां पर बात थोड़ी सी बदल जाती है एवं तोई करके बता रहे हैं कल अब इसको तोई को हम लेंगे तुम्हारे अंदर तोई मतलब तुम्हारे अंदर इस तरह से तुम्हारे अंदर होना चाहिए तो क्या मैं सब समय कर्म करता रहूं ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है लेकिन स्वामी जी के नारायण भाव की चिंता करते हुए अगर हम देखेंगे और ईश्वर उपनिषद के पहले प्रमाण वाक्य को याद रखते हुए करेंगे उन्होंने कहा कि ईश्वर सब जगह पर वो नारायण है ऐसा सोच करके अगर हम करेंगे ऐसी भावना तेरे अंदर होगी एवं तो न अन्यथा अस्ति और अन्यथा कुछ नहीं है दूसरा कुछ नहीं है नारायण छोड़कर और कुछ भी नहीं है ऐसा जब होगा न लिप्त नरे फिर कर्मों में वो लिप्त नहीं होगा जब हम नारायण भाव नहीं सोचते और अपने स्वार्थ की इच्छा से करते हैं तो वो कर्म का लिप्त होता है कर्म हमको फंसा देता है क्योंकि हम अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं और उसी स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हुए कभी सफलता कभी असफलता और उसके लिए आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ करते हैं इसलिए उस कर्म से हम लिप्त हो जाते हैं और फिर उस कर्म कर्म फल का ये करना उपभोग करना पड़ता है लेकिन अगर यह भावना रखें कि सब कुछ नारायण है और जब जीव भाव देह प्राप्त हो गया तो देह का धर्म है कि वह एक्टिव होता है सब समय करके वो चुप नहीं बैठ सकता तो वो अगर जब मैं चुप नहीं बैठ सकता तो फिर मैं ऐसा काम करूं कि जिससे वो मंगलकारी हो इसलिए स्वामी जी ने कहा नारायण सेवा करो नारायण सेवा के माध्यम से तुम्हारे मूलभूत स्वभाव को कर्मठ स्वभाव को एक दिशा मिली और उसके साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हुई करके उदाहरण में आपको एक दूसरे एक प्रत्यक्ष मेरे जीवन में हुआ था उसको बता करके आपको इसका मर्म ठीक अधिक समझने की संभावना है इसलिए वो सुना रहा हूं कुछ साल पहले मैं जब बनारस में था तो वहां पर ऋषिकेश के एक सन्यासी जो बाहर रहते थे बंगाली थे वो वो हमारे बनारस के आश्रम में रहने के लिए आए आठ दिन के लिए तो वहां रह रहे थे वो छठे या सातवें दिन मैं ऑफिस की तरफ को जा रहा था काम के लिए तो उन्होंने मुझे रस्ते में रोक करके कहा कि आपसे क्या दो मिनट बात कर सकता हूं मैंने कहा आओ ना तो उनको लेकर के मैं ऑफिस में आया मेरे टेबल के पास वो बैठे मैंने कहा बोलिए करके मुझे आपसे एक बात कहनी है मैंने कहा कही है, क्या कहना है आपको करके देखिए मैंने एक अद्भुत बात का आविष्कार किया मैंने कहा अच्छा क्या आविष्कार किया वो कहे कि मैं भी ऋषिकेश में एक कुटिया बना करके रहता हूं प्रतिदिन घंटा डेढ़ एक सुबह और घंटा डेढ़ शाम को भगवान का नाम करता हूं और विश्राम भी करता हूं सोता हूं और उसके बाद में मेरे को भी छह घंटे मेरे कुछ न कुछ तो करना पड़ता है जैसे भिक्षा लेने जाओ बाजार तो करने जाओ या हमु करो वो करो सब कुछ करना पड़ता है करके तो मैंने कहा ये तो ठीक है तो क्या बताना चाहते हैं बोले मैंने देखा कि आपके आश्रम में यहाँ आप लोग भी सुबह और शाम को जब ध्यान करते हैं और ऐसे ही पांच घंटा आप लोग भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं कर्म करते हैं मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है तो आप आपको क्या आविष्कार हुआ बोले मुझे ये आविष्कार हुआ कि मैं जो एक्टिविटी करता हूं वो मेरे स्वार्थ के लिए करता हूं क्योंकि मैंने कुटिया बनाई है मेरे को भिक्षा जुगाड़ करनी है मुझे ये सब करना है लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं आपको तो खाना भी मिलता है घर भी मिलता है कमड़ा भी मिलता है सब कुछ मिलता है करके आप किसके लिए करते हैं आप आश्रम के लिए करते हैं और आश्रम का कर्तव्य है इसलिए आप करते हैं बल्कि आप का स्टाइल ज्यादा अच्छा है करके वो मुझे बताने लगे मेरे को एक्चुअली मेरे को भी एक प्रकार का रिवॉल्यूशन हो गया कहा? ये देखिए अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म उससे लिप्त होता है व्यक्ति जब वो दूसरे किसी के लिए किया जाता है तो उससे लिप्त नहीं होता यही ईश्वपनिषद यहां बता रहा है न कर्म लिप्यते नरे वो कर्मा फिर जब ईश भावना से मैं अपना कर्म करूंगा तो वहां अपना स्वार्थ चला जाएगा अभी मैं ये सोचता हूं कि ये मेरे अपने हैं तो मैं इनके लिए करता हूं करके अगर मैं ऐसा सोचू कि नहीं ये भगवान है और मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूं तो फिर उसमें से अपना स्वार्थ निकल गया फिर भगवान तो वो भी है जैसे माता घर में खाना बनाती है बच्चों के लिए पति के लिए और बाकी परिवारजनों के लिए तो वो खाना बना करके सबको खिलाती है क्यों क्योंकि उसका ये रहता है प्रेम कि ये मेरे अपने हैं। ईश भावना आने से फिर उसके वो मेरे अपने की भावना और अधिक विस्तारित हो जाएगी और कोई पास पड़ोस वाला भी अगर आ जाएगा तो कहेंगे बेटा बैठ जाओ खाना खा लो कोई नहीं आंटी हम घर में खाएंगे अरे घर में तो थोड़ा खा लोगे बेटा यहां भी कुछ खा लो करके ये और दूसरा भी कोई अनजान आ जाए तो हम अतिथि उसको ये करके बुलाते देखिए हमारे प्राचीन परंपरा से हमको यह विस्तारित भावना हमारे जीवन में लाने के लिए ऋषियों ने हमारी सामाजिक परंपरा में डाल दी इसलिए हम क्या कहते हैं अतिथि देवो भव जो गरीब बिचारे हैं उनको भी खाना दो अपना खाना खाने से पहले देखो कि जो जरूरतमंद है उनको मिल गया और उसके बाद फिर मैं ग्रहण करता हूं सबको देने के बाद में उसके बाद में ग्रहण करूंगा ऐसे जो ये सामाजिक नियम लगाए गए वो इसी भावना से लगाए गए कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपने जीवन की चर्या चलाते हुए वो इसी में अपने मन की उन्नति करके एक छोटे से सीमित दायरे में न सोच करके एक विशाल दायरे में चला जाए इसके लिए ईश्वर उपनिषद तो उसी की तरफ को हमको ले जा रहा तो इस तरह से अगर हम कर्म हमको करने ही पड़ेंगे एक्टिव हमको होना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम ईश्व भावना से कर्म करें और अगर ईश भावना से कर्म करेंगे तो न कर्म लिप्यते नरे फिर कर्म हमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे करके और ईश भावना को लेकर ही आपको चलना है यही आपके जीवन की धारा है वही श्री रामकृष्ण आपको बता रहे हैं वही स्वामी जी हमको बताता है ये हमको रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि हमको यह नारायण भाव दिया सन्यासी संघ के आदेश के अनुसार जैसे होगा वैसे कोशिश करता उसके साथ में इस संघ से जुड़े हुए जो भी गृहस्थ जितने भी हैं उनको भी इसी नारायण भाव से अलग अलग सेवा के लिए बताया जाता है इसी दिल्ली रामकृष्ण मिशन में बहुत सारे लोग इसी नारायण भाव से कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं क्यों क्योंकि उनको वही एक दिशा दी जा रही कि इसको ये करें करते करते तो लगता है कि मैं क्या नारायण भाव से कर रहा हूं या फिर अपने ही खुशी के लिए कर रहा हूं या अपने ही नाम यश प्रसिद्धि के लिए कर रहा हूं हाँ ऐसा तो लगता है निश्चित रूप से क्योंकि कोई भी चीज आरंभ करने के बाद पहले ही दिन आप सिद्ध नहीं हो सकते साधना करनी पड़ती है साधना करके धीरे धीरे बढ़ता है करके हमारे एक ऐसे ही नारायण सेवा करके सिद्ध पुरुष काशी में हुआ करते थे स्वामी मुक्तानंद जी हम उनको वन विहारी महाराज करके कहते थे मैं उनको मैंने उनको देखा है और उनके जीवन के साथ तो हम ऐसो ब्रह्मचारी थे तो ऐसे ही हम लोग बैठे उनके साथ चर्चा बैठे बात कर रहे थे तो एक बार आ, उस ग्रुप में से एक ब्रह्मचारी ने उनसे कहा कि महाराज आप तो कहते हैं कि उसे नारायण भाव से देखो लेकिन हमको तो वो पेशेंट दिखाई देता है और ये ठाकुर का काम है या नारायण का ऐसे लगता नहीं है ये तो अपना ही काम लगता है करके तो देखिये वो तो सिद्ध पुरुष थे वो मुस्कुराए और वो बोले बेटा अपना काम करते करते वो नारायण का काम हो जाएगा देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि तू गलत भावना वो क्या कहते हैं अपना काम करते करते वो नारायण भाव हो जाएगा क्योंकि तो तेरे को तो बाकी कुछ विशेष करना नहीं है तू यहां पर आश्रम में आया है तू ऐसे पेशेंट पेशेंट बोलते बोलते एक दिन नारायण नारायण बोलने लगेगा और इसलिए वहां पर ऐसी भावना हो इसलिए उन्होंने क्या किया है जो सेंट्रल किचन है उसको किचन नहीं बोलते उसको नारायण भंडार करके कहते हैं वो नारायण का भंडार उसके नारायण का खाना बनता है और आदत डालते डालते धीरे धीरे आ जाती है तो क्या बोलना चाहते थे कि करते रहो करते करते धीरे धीरे बदलता है स्वामी ब्रह्मानंद जी उनके इंटरनल कंपेनियन किताब में देखिए वो क्या बताते हैं फर्स्ट वर्क एंड वर्शिप शुड गो हैंड इन हैंड टुगेदर उसके बाद में वर्क एंड वर्शिप में कोई अंतर नहीं रह जाता वर्क इट बिकम्स वर्शिप और वर्शिप इट्स बिकम्स वर्क लाइक दिस थिंग पहला जो शिवाश्रम का जो कंसेप्ट उसका डिजाइन काशी में जो बना था वो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बना करके दिया था वो पुराने बिल्डिंग्स अभी भी वहां पर उपस्थित हैं वहां पे उन्होंने कैसे बनाया था कि दस दस बेड्स का एक एक बिल्डिंग का ब्लॉक था उसमें एक ऐसा व्यवस्था थी कि दस नारायण रहेंगे और उनका एक सेवक वो सन्यासी या साधु वो वहां ही रहेगा उसके साथ में वह कल्पना की गई थी उस वक्त में वो नारायण है और ये सेवक उनकी सेवा में ही रहता है कोई फर्क नहीं है वो जब सेवा की आवश्यकता नहीं तो वो आंखें बंद करके जब करता है और जब कोई पुकारता है तो वो आंख आखे खोल करके फिर जाकर के उनकी सेवा करता है करके मैं जब वहां बेलगरिया बेल करके एक हॉस्टल है आ, कलकत्ता के उत्तर में पड़ता है रामकृष्ण मिशन बेलगरिया में एक सेंटर है स्टूडेंट्स होम तो वहां जब मेरी पोस्टिंग हुई दो में तो वहां के जो आ, वहां के जो प्रमुख थे स्वामी जी उन्होंने मुझे बुला करके कहा देखो यहाँ की एक परंपरा है मैंने कहा महाराज क्या अपना कमरा कभी बंद नहीं करना रात को केवल सोने के वक्त में उसको बंद करना नहीं तो सब समय 24 घंटे खुला रखना मैंने, मैंने पूछ लिया क्योंकि मैं वैसे ही चिकित्सक था क्यों महाराज ऐसा क्यों करके देखो ये जितने बच्चे हैं सब यही तो हमारे नारायण है अगर नारायण कभी भी आएगा तो तू उसको सुविधा हो इसलिए तुम्हारा कमरा दरवाजा सब समय खुला होना चाहिए करके मैंने कहा अगर मैं जब कर रहा हूंगा तो तो बोले अरे तू जिसका जब कर रहा है वो ही तो तेरे दरवाजे पे खटखट रहा है तो तू किस को जब कर रहा है तो क्या सोचेगा तू मेरे को बात इतनी जच गई बड़ी अच्छी लगी और अद्भुत बात यह है कि मैंने कहा बात तो महाराज बड़ी अच्छी कर रहे हैं इसको करके देखते हैं ना और फिर देखा सच मुझे ऐसा मैं शाम को बैठा हूं कि कोई आया नहीं तू जच जब करने बैठा दरवाजा खुला इतने में एक लड़का आया पंद्रह मिनट हुए होंगे जब करते लड़का आया महाराज मैंने तुरंत वो बेड स्विच से लाइट ऑन किया और थोड़ा सा घुमा हाँ भाई बोलो क्या तुम्हारा ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम और वहां पे बच्चे बिल्कुल सिंपल हैं और वो साधुओं के कमरे में आके धबक से बैठ जाते हैं मतलब नीचे जमीन पर ही तो आके भी नीचे बैठ गया तो यहां क्या हुआ ये हुआ वो हुआ मैंने कहा अच्छा ऐसा करके देख न? ये एक बार ट्राई करके देख हाँ यह आइडिया तो अच्छा दिया हमारा आपने अच्छा मैं चलता हूँ करके चला गया है फिर मैंने लाइट बंद किया फिर जब शुरू किया मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगा हमको क्या होता है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं आंखें बंद करके जब माला जपता हूं तो वही आध्यात्मिक भाव है और जब मैं लोक व्यवहार करता हूं तो वह व्यवहार है इसलिए वो अध्यात्म नहीं है इसलिए व्यवहार की चीज अध्यात्म में जब मुझे डिस्टर्ब करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं लेकिन वह भी अध्यात्म है यह भी अध्यात्म है ऐसा लेने से फिर उसके बुलाने से भी मुझे डिस्टर्ब नहीं होता और वो जब नहीं है तो फिर मैं आंखें बंद करके जब भी कर सकता हूं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता यह नारायण भाव यही ईशोपनिषद आपको बार बार समझा रहा है और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो आत्मचिंतन नहीं करते उनकी क्या अवस्था होती है अगला मंत्र देखिए असूरिया नाम तेलो का अंधे नम सावृता प्रेत्याभिगछती ये के चात्महनो जना ये के मतलब जो कोई वो है कौन है वो आत्महनाह जना जो आत्महनन करते हैं मतलब आत्मा को न देख करके वो अनात्मा को देखते हैं मतलब आत्मा को ना देख करके व्यक्ति को देखते हैं मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो व्यक्ति है फिर वो मेरा अपना है तो अपना है नहीं है तो वो पराया है और इसलिए वो कुछ मुझे पसंद है कुछ मुझे पसंद नहीं है ऐसा सब करते हैं उसको कहते आत्मा जना क्योंकि उसने अपने को भी आत्मस्वरूप में नहीं समझा और उसको भी आत्मस्वरूप में नहीं समझा तो ऐसे जो आत्मा करने वाले जो व्यक्ति हैं करीब करीब ऑल ऑफ अस डोंट वरी उनका क्या होगा तो बता रहे हैं। असूर्या नाम थे लोका वो उस लोक में जाएंगे जहां सूर्य नहीं आता मतलब अंधकार इसलिए और उसका विशेष लगा करके अंधे अंधकार के द्वारा और फिर तमसा घोर अंधकार के द्वारा आवृता वो आवृत हुए पड़े हैं ऐसे लोक में ता स्ते प्रेत्य अभिगछ मरने के बाद वो उसमें जाएंगे मतलब क्या किसी नरक बरक ऐसा वैसा नहीं नहीं स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग की बात करते लोगों की बात करते हैं करके नहीं स्वामी जी उनके एक लेक्चर में कहते हैं कि वेदांत में सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या बताई है बार बार जन्म लेना बोले बार बार जन्म लेना करके मां का जीवन आप लोगों ने सबने पढ़ा है ना एक बार वो मां का जीवन के इसमें वो जो घटना देखी है कि मां की तबियत बहुत खराब हो गई क्या एक रोध रोग हो गया कि आंखें भी बिल्कुल बंद हो गई खोल नहीं पा रही थी और कैसे तैसे रेंगते हुए वो जाकर के सिंह वाहिनी के मंदिर में जाती है फिर वहां से वो मिट्टी लगाती है तो धीरे धीरे ठीक होती है ना उस वक्त में मां को एक अलग अनुभूति होती क्या अनुभूति होती है कि वो देह छोड़ दिया करके देह छोड़ने के बाद भी उनको लगता है मैं कितने लाइक फ्री हल्का हल्का फ्री लगता है लेकिन बाद में कहते हैं जब बाद में फिर मन उसी आबद्ध देह में आ गया एक्चुअली हम जो देह में बैठे हैं ना यही वो असूर्यावृता ये वही लोक है हमारा स्वरूप कैसा है मुक्त अनंत लेकिन एक छोटे से इस छोटे से देह में आबद्ध होकर के अपने आप को हमने समझ लिया कि हम इस छोटे से इसमें हैं, यही अंधकार में हैं। जिनको वो अनुभव थोड़ा सा भी होता है तो उनको समझ में आता है ऐसा करके अभी एक नया एक रिसर्च अभी चल रहा है जगत में उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई आप गूगल सर्च में डालेंगे हजारों हजारों केसेस दिखा रहे हैं जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु के ठीक उसमें गए करीब करीब मर गए इवन डॉक्टरों ने सर्टिफाई कर दिया कि यह मर गया लेकिन सौभाग्य से वापिस वो जिंदा हो गए उन सब को एक अद्भुत अनुभव होता है क्या अनुभव हुआ उनको कि वो देह से बाहर आ गए हैं देह उनका वहीं पड़ा है छिन्न छिन्न विक्षप्त हो करके लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ वो बिल्कुल अच्छे है और बाद में उनको अनुभव क्या होता है वापिस जैसे जैसे हम सक्षम वो वैक्यूम क्लीनर जैसे खींचता है ना वैसे बोले हमको जैसे वैक्यूम खींचते है वैसे वैक्यूम खींच करके हमको वापिस देह में डाल दिया तो लगा अरे हम बद्ध हो गए ऐसा ऐसा अनुभव उनको सबने वर्णन किया तो देह में रहना यही एक बद्ध अवस्था है यही एक अंधकार है इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या होगा क्यों जाएंगे वहां पर मतलब बार बार देह में आना पड़ेगा बार बार इन सब चीजों को फिर से अनुभव करना पड़ेगा इसलिए आत्महन मत बनो जब सुन लिया कि आत्म तत्व है समस्त जगत ईश्वर से व्याप्त है तो अभी से संकल्प करो कि आज से हम साधना शुरू करेंगे चाहे वो कोई भी उम्र हो उम्र की कोई बात नहीं होती संकल्प करके या विचार करके कि मैं ऐसे शुरू करूंगा और मैं अपने जीवन को बदलूंगा तो फिर आगे दिशा मिलती है और जैसे जैसे ठीक होगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं करके एक बार ऐसा करते श्री रामकृष्ण के पास कितने प्रकार के लोग आते थे एक बार खुद ठाकुर वहां बताते हैं एक महिला आती थी उनने आकर के मुझसे कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कुकर्म किए हैं करके तो अब मुझे बहुत ग्लानी हो रही तो श्री राम कृष्ण कहते ठीक है तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि तुमने वो गलत किया करके बोले हाँ बस ठीक है अब उसको भूल जाओ अब ऐसा नहीं करना बोले हाँ ठीक है अब नहीं करूंगी बस आगे करो बड़े छोड़ दिया नो प्रॉब्लम देखिये भगवत गीता ने भी भगवान वहां पर ये देते हैं अपिचेत सुदुरा भजते माम अन्य भाग साधु रे व्य वह दुराचारी था बहुत और शू दुराचारी लेकिन उसने वो दुराचारण बंद करके अब वो भगवान की भजना करता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए क्षिप्रम भवती धर्म आत्मा बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा शश्वत शांति निगत और वो शांति को भी प्राप्त करेगा हमने गलती की तो हम क्या करते हैं 99% हम अपनी गलती के ऊपर ग्लानी को लेकर के ही तीन चार दिन निकाल देते हैं गलती की समझ करके कि हाँ ये गलती हो गई ठीक है मैटर, मैं समझ गया नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा अब आगे बढ़ूंगा श्री कृष्ण शास्त्र सभी हमको ये बता रहे हैं कि जो हो गया हो गया पीछे छोड़ दो तो अभी आपको यह मिल रहा है ना अब ऐसा करिए कि हम ऐसा करेंगे हम अपने जीवन को बदलेंगे और हम नए दिशा से शुरू करेंगे ईश भावना से हम देखने की कोशिश करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कठोर उपनिषद वहां बता रहा है करके उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत खड़े हो जाओ ज, जग जाओ मोह की निद्रा में पड़े हो तो जाग जाओ और जानो कि तुमको बताया और क्या जो वरान मतलब जिनको यह आत्म तत्व मालूम है उनके पास जाकर के उनसे जानो ये कैसे करना है क्यों करना है कि करना है करके श्री कृष्ण को जब बोला कि ये तो ये क्यों इस तरह से संघ बनाना है श्री कृष्ण ने खुद ही बनाया है वहां पर काशीपुर में ये संघ क्यों सब नौरेन्न शिक्खे देवे फिर सब रहेंगे फिर क्या ये भक्त लोग सब तुम्हारे पास में आएंगे जानने के लिए कि किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जाता है और तुम अपनी साधना भी करोगे और उनको मदद करोगे करके ये भावना थी उसमें वहां पर तो ये करेंगे करके तो अभी से शुरू करिए वो आपको बताएंगे ईश भावना को लेकर के चलिए तो यह जो ईश सर्वव्यापी है उसका क्या स्वरूप है हम उसको कैसे समझेंगे अब इसकी व्याख्या यहां पर दो मंत्रों में कर बताई जा रही है देखिए अगले दो मंत्र पहला एक लेते हैं अनेज देकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत त्येति तस्मि नपो मातरीश्वादाते याद रखिए कि जैसे मैंने आपको पहले दिन कल बताया था कि ईशोपनिषद संहिता में आता है शुक्ल यजुर्वेद के संहिता में आता है संहिता ज्ञान की परंपरा का प्राइमरी स्कूल माना जाता था और उस प्राइमरी अवस्था में रहते हुए इस ऋषि को फट से वो उच्च ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया है इसलिए वो प्राइमरी स्टेज में रहते हुए उसके उदाहरण या उसका एक्सप्लेनेशन भी उस तरह का होगा याद रखिएगा और उसमें वो कमती नहीं है मतलब ये उसमें कोई कमतरता है ऐसा नहीं वो एक उनका तरीका है उसको समझा रहे हैं करके तो वो क्या बताते हैं पहले बोलता है अनेज अनेजद एकम वो है एक तो यह जो ईश है वो है एकम लेकिन अनेजद मतलब अनेक को जन्म देता है यही एक ये समग्र सृष्टि में जो विभिन्न विचार दिखता है वह एक को देता है छांदों के उपनिषेद में इसलिए उन्होंने बताया वो मंत्र में वहां गुरु शिष्य को बता रहे हैं करके वो क्या कहते हैं कहते कि विकारो नाम रूपय मृत्यु का इति एव सत्यम उदाहरण दिया था उन्होंने वहां पर उसको कहा कि मिट्टी का हाथी मिट्टी का चूहा मिट्टी की थाली मिट्टी का ग्लास ऐसा सब बना करके कहा ये क्या है तो कहा यह हाथी है ये क्या है ये चूहा है ये वो है वो है। तो फिर उसको फिर समझाते कि देख यह जो हाथी चूहा यह सब क्या है एक है नाम और एक क्या है रूप विशिष्ट रूप को एक विशिष्ट नाम दिया गया लेकिन असल क्या है उसमें बोले मिट्टी छोड़कर और कुछ भी नहीं ठीक वैसे ही ये जितने हमको वैचित्रता दिखाई दे रही अनेक जो दिख रहे हैं हमको वो क्या है केवल एक नाम और एक रूप उसमें है क्या वही एक ही आत्मा या ब्रह्म जो है वही एक है उसको हम हमारे लिए हमारे इष्ट भगवान श्री रामकृष्ण है तो मैं तो इसलिए सबको कहता हूं क्या है नाम अलग अलग है एक शांतात्मानंद एक निखिलात्मानंद एक नीलकंठानंद एक अमुक आनंद ये सिर्फ नाम है और उनका एक रूप है लेकिन इसमें क्या है रामकृष्ण ठाकुर ही उसके अंदर है उनके अंदर भी ठाकुर है इनके अंदर भी ठाकुर है सबके अंदर में वही ठाकुर है वही एकमात्र सत्य है ऐसा देखते हैं काशीपुर में बैठे बैठे एक दिन वो बता रहे हैं करके बोले लाटू को देख करके लेटो को देख करके मुझे क्या लग रहा है बोले कैसे कि जैसे तकिए का गिला में तकिया डाला जाता है वैसे जैसे शरीर के अंदर में वह आत्मा बैठा है कर बोले मेरे को साफ दिखाई देता है कितनी बार वचनामृत में आपने देखा वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो मुझे उसके अंदर में क्या है साफ साफ दिखाई देता है जैसे कांच के अलमारी में रखी हुई सब वस्तुआ साफ समझ दिखाई देती श्री कृष्ण को साफ दिखाई देता था वो रूप उनको दिख रहा है उस रूप के साथ में उसके अंदर में वह चैतन्यमय ब्रह्म आत्मा भी उनको दिखता है वो दिख, देखते हैं और ये संभव है हो सकता है क्यों नहीं हो सकता आपको भी दिखने लगेगा सिर्फ चक्कर क्या है एक बार हमको दिख गया ना तो उसके बाद हम हमारी छुट्टी हो जाएगी फिर हमको हम पकड़ के नहीं रह सकते करके क्योंकि हम साधारण जीव हैं आप हम इसलिए भगवान क्या करेंगे वो कहते हैं निष्ठा से यह नारायण सेवा करते रहो फिर जब अंतिम जब शरीर छोड़ने का ही टाइम आएगा ना वो आपको ठीक दिखा देंगे वो ठीक दिखा देंगे कि ये सर्व इसमें ईश उसमें व्याप्त है लेकिन वो कब जब आप पूरे मन प्राण से इसको करेंगे और अपने स्वार्थ चिंता को छोड़ देंगे तब लेकिन अगर आपकी चिंता सिर्फ इसी को लेकर के रही तब मुश्किल है करके वो भूतेशानंद जी महाराज कहानी मैं आपको क्या है कि आत्म तत्व ना जरा कठिन है ना तो थोड़ी कहानियां बता करके आपको उसमें रस निर्माण करने के लिए कहानियां बताता भूतेशानंद जी महाराज हमारे प्रेसिडेंट थे तो हम लोग उस वक्त ट्रेनिंग सेंटर में थे तो वहां जाते थे उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन शाम को प्रणाम करने तो वो जरा गप्पे लगाने में उस्ताद थे मतलब उनको बातें करने में अच्छा लगता था गपिष्ट थे और ये डायलॉग मेरा नहीं उनके ही सीनियर स्वामी गंभीरान जी महाराज का था तो वो बहुत बातें करते हंसते भी थे करके तो एक दिन उन्होंने बताया कि देखो इतने भक्त आते हैं सब अब पता नहीं लगता कि क्या भक्ति है एक दिन बोले ऐसा हुआ एक माताजी आई और आते ही मेरे पैरों पे गिर गई और यहाँ पे जोर जोर से रोने लगी बाबा बाबा ठाकुर को एक बार बोलो ना एक बार बोलो ना मुझे लगा हा हा क्या भक्ति है इसकी केवल ठाकुर ठाकुर करके आई बिल्कुल रो रही है और ठाकुर ने तो कहा है कि जो भगवान के लिए रो सकता है तो उसको तो भगवत दर्शन होने ही वाला है करके मैंने कहा हाँ हाँ हाँ अभी बोल बो ठाकुर के हैं तो लेकिन उन्होंने समझा कि हाँ ठाकुर को बोलो कि भाई इसको मुक्त कर दो करके बाद में वो खड़ी होती है और बोले ठाकुर के एक तो बोलो ना हमार भाड़ा टिया उठछ ना मेरा किराएदार घर नहीं छोड़ रहा है जरा ठाकुर को बोलो ना बोले करने के लिए बोले तब समझ में आया चक्कर यह है कि सबको ये चाहिए <laughs> तो आप मंदिर में आते हैं ठाकुर से मिलते हैं अगर आपको केवल ठाकुर एक आपके सांसारिक सुख दुख या प्रॉब्लम दूर करने वाले व्यक्ति लगते होंगे तो उससे नहीं होगा थोड़ा सा उनसे वैसा प्रेम करने लगेगा ठीक है ठाकुर ये भी चलेगा वो भी चलेगा लेकिन आई लव यू ऐसा कर सकते हैं तो होगा करके लेकिन मां ने तो हमको अभय दे दिया अच्छा ठीक है ऐसे करके भी तो कम से कम आओ तो क्योंकि ठाकुर से प्रेम करते करते फिर वो लंबा दूसरा वाला प्रेम भी आ जाएगा करके तो ये भावना करेंगे तो दिखाएंगे अंत में जब आएंगे तो जरूर दिखाएंगे करके तो वो कह रहे एक कम लेकिन वो कैसे है अनेजत और सॉरी अनेजत मतलब अनेक को जन्म देता है अनजत -अन वो हिलता नहीं वो एक ही है लेकिन हमको तो सब दिखाई दे रहा है करके वो हिलता नहीं है सॉरी मेरा मेरा गलत ट्रांसलेशन हुआ अन एजत एजत मतलब हिल हिलना अन एजत मतलब जो हिलता नहीं है करके लेकिन मनसहा जवीहा वो मन से भी फास्ट है करके और क्या न एनद देवाह आपन देवता भी जो है वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते करके क्योंकि वो पूर्व मर्षद वो पहले से ही है मैं यहां से दौड़ करके वहां भी चला जाऊं तो वहां तो ब्रह्म है ही पहले से यहां भी ब्रह्म है मैं एकदम रॉकेट से अगर स्पेस में चला जाऊं मून में भी तो ब्रह्म वहां पहले से ही है तो ब्रह्म यहां भी है वहां भी है मैं कितना भी फास्ट चला जाऊं और सब फास्ट में से मन सबसे फास्ट माना जाता है मन भयंकर फास्ट है हम यहां बैठे हुए हॉल में बैठे हुए आपका मन पता नहीं कहां कहां चला गया होगा देखिए कहां कहां चला जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कितना फास्ट है एक ही जगह बैठे चला गया तो वो कैसे चला गया लेकिन उससे पहले ही वहां आत्मा है इसलिए वो कह रहे हैं कि वो हिलता नहीं है लेकिन वो मन से भी फास्ट है देवता उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो पहले ही वहां पर है सब समय है तद और जो दौड़ने वाले जितने सब हैं, उनको अन्यान, जितने भी बाकी सब है अत्येती वो खड़े रह करके सब दौड़ने वाली चीजों को भी वो पार करके चला जाता है उसी में तस्मिन उसी में अपाह मातरेश मातरेश मतलब अग्नि है दधाती उसी में वो उसका सपोर्ट है मतलब ये जितने देवता या जो कुछ भी प्रकृति जो कुछ भी है वो उसी एक ईश में उसका आधार रूप है उसी के कारण जीवित है उसी के कारण चल रहा है ये उसने परिभाषा यहां पर की देखिए दूसरा दूसरी और एक परिभाषा तदेजति बहुत कम लोग बोले क्या हुआ <laughs> फिर से बोल रहा हूं तदेजति, थैंक यू जति, तेजती तदूरे तदवंतिके तदंतर सर्वस्थ तदुसर्वस्तः और एक डेफिनेशन देने की कोशिश की गई इस आत्मा की डेफिनेशन दूसरे उपनिषदों में और भी सुंदर रिफाइंड्स हैं लेकिन ईश्वर उपनिषद या संहिता भाग में होने के कारण यह हमको उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्रूड लगेगी लेकिन याद रखिए वो इसलिए क्रूड लग रही है क्योंकि यह संहिता भाग में है करके लेकिन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो वर्णनातीत है उसको शब्दों में बताने की वो ऋषि कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बहुत सुंदर तरीके से बताया वो क्या कह रहे हैं तद ए जाती हम उसे कह सकते हैं कि वो हिलता है किसके कारण आपके और हमारे कारण <coughs> जैसे ही हम हिलते हैं ना तो वो भी तो हिलता है ना लेकिन फिर वो कहते हैं मूल रूप से ती वो हिलता नहीं है संपूर्ण रूप से वो नहीं हिलता ठाकुर वचनावृत में एक अद्भुत उदाहरण देते हैं वो कलकत्ता के मॉन्यूमेंट का उदाहरण देकर के वचनावृत में बताते हैं मॉन्यूमेंट में नीचे खड़े होने से हमको गाड़ी घोड़ा बाबू मैम ये सब दिखाई देता है लेकिन अगर आप मॉन्यूमेंट ऊपर में चढ़ के चले जाएंगे तो आपको दूर में समुद्र आकाश सब कुछ दिखाई देगा और नीचे वाली जो एक्टिविटी है वो जैसे चींटियों जैसी लगेगी एकदम समझ रहे हैं ना एक विस्तारित रूप से देखने से यह सब छोटी छोटी एक्टिविटी यहां हम नीचे है इसलिए हमको ये सब एक्टिविटी दिखती है वहां जाएंगे तो सब एक जैसा लगेगा इस वन देर इज नो एक्टिविटी इसलिए इस रिलेटिव इसमें तथ न इसमें जाएंगे कुछ नहीं करता वो हिलता नहीं है तू रिलेटिव इसमें लगेगा बहुत दूर है भगवान तो बहुत दूर है हमको तो समझ में नहीं आता क्या करें हम करके लेकिन तद ऊ अंतिके लेकिन वो अपने ही अंदर है वो दूर नहीं है कहीं वो अपने ही अंदर है श्री राम कितने अद्भुत तरीके से ये बातें समझाते हैं वेदांत इसमें वचनामृत में वेदांत पन्नो पन्नो में भरा हुआ है एक छोटे सी कहानी के द्वारा समझाते हैं। वो कहते हैं पहले साधक जब साधना शुरू करता है और उसको अगर हम पूछे कि भगवान कहां है तो वो कहता है वहां है वहां है देखिए साधना करते हुए जब उसकी थोड़ी प्रगति होती है तब उसको पूछे कि भगवान कहां है कहता है यहां है अपने अपने ही हृदय में दिखा करके अंतरयामी भगवान के रूप कहते हैं यहां है यहां है फिर कहते है, जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे अगर पूछे कि भगवान कहां है सर्वत्र तो है ये साधना की पद्धति है इस तरह से आदमी आगे बढ़ता है करके तो पहले दूरे, दूर तब दूरे, वो दूर दूर दिखाई दे रहा है लेकिन याद रखे वो अंत के यही है कहीं बहुत दूर नहीं जाना आपको करके जब आपने दीक्षा ली होगी तो आपके गुरु ने आपको बताया होगा इष्ट को अपने सामने बैठा है ऐसा सोच करके ध्यान करो है ना और किताब में यह भी लिखा है कि इष्ट को अपने ही हृदय में बैठे हैं ऐसा करके देखो बाहर की तरफ जैसे वो जहां तुम फेस कर रहे हो वहीं वो फेस कर रहे हैं ऐसा करके देखने की कोशिश करो करके तो मैंने मेरे गुरु को पकड़ लिया और कहा कि महाराज ये कैसे है तो गड़बड़ है गड़बड़ है मतलब मैंने कहा मैं जब इधर मैं देखता हूं उनको बिठाते हुए तो वो देखते हैं तो मुझे तो वो दिखाई नहीं देते मुझे तो केवल उनका सर दिखाई देता है टॉप तो वो हंसने लगे बोले <laughs> तू ऐसा कर वो छोड़ दे तू ऐसा कर समझ के ठाकुर तेरे सामने बैठे मतलब क्या कि मैं मैं अपने देह को देख रहा हूं ना मैं अपने देह को छोड़ के जब उनको देखूंगा तो फिर वो इसी हृदय में यहां पर मुझे सामने करके दिखाई देंगे जैसे मैं अपने देह से बाहर निकल करके मैं बाहर आता हूं और अपने ही इधर इस वाले देह में बाहर बैठे हुए देख लेकिन मैं देह में रहते हुए देखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो वो तो ये जानते हैं कि वो तो अवस्था थोड़ी सी प्रगति होने के बाद होती है इसलिए कहते ठीक है ठीक है तू ऐसा कर पहले उसको बाहर देखना शुरू कर कि तेरे सामने बैठे हैं करके तो हम करते हैं कि नहीं ऐसा तो वो तद दूरे फिर तद वो अंतिके यही पर है करके है? फिर कह रहे तद अंतरस्य सर्वस्य वो सबके अंदर में है और फिर इतना ही नहीं क्या है तद वो सर्वस्य अस्य बाह्यता इस लाइन का ये कि वो सबके अंतर में है और वो सब बाहर भी है उसको समझने के लिए वेदांत में उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे आप नदी में आजकल यहां जमुना में आप जा नहीं सकते हो तो बेकार की चीज है कभी गंगा में जाएंगे तो चांस एक चांस करिए एक छोटा सा मट्टी का फुड़वा लीजिए और उसको गंगा जी में डुबो करके गंगा जल भर करके उसको अंदर ही डुबो करके रखिए या आपने घर में ही आपने घर में कर सकते हैं एक बड़ा सा वो जैसे टब होता है ना पानी से भर दीजिए और उसमें एक कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी को पानी मतलब डाल करके कर दीजिए अब क्या है कटोरी के अंदर भी पानी है कटोरी के बाहर भी पानी है अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी एक ही तो पानी है सिर्फ अंतर हम कहते हैं कटोरी का पानी और बाहर का पानी किसके दृष्टिकोण से कहते हैं कटोरी का जो एक आकार हमको दिख रहा है उसके कारण यह भेद होता है श्री राम हमको वचनामृत में बताते हैं सारी सृष्टि तो भगवान की है वो भले पानी के ऊपर लकीर खींचते वैसे लोग एक लाठी लगा के कहते ये तेरी ये मेरी करके हम एक बाउंड्री बनाते हैं और कहते है, ये तेरी यह मेरी ऐसे करके वो तो सब एक ही है करके तद अंतरस्य सर्वस्य वो सबके अंदर में है तदु तद सर्वस्य भाई उस सबके बाहर भी वही है वही तो है सब कुछ और कुछ भी नहीं है ऐसा बता रहे हैं आप बता रहे हैं कि जिसको यह अनुभव होगा उसकी क्या अवस्था होती है ऐसे दो मंत्र इसके बाद आ रहे हैं देखिए यस्तु सर्वाणी भूतानी, भूतानी आत्मन्यवा पश्यति सर्वूतेषु चात्मान तो न विजुगुपते विजु यहातलब जो तू किंतु यहाँ जो व्यक्ति सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति समस्त जीवों को आत्मा में देखता है पश्यति देखता है प्रत्यक्ष देखता है कि ये समस्त जीव उसी आत्मा में हैं ईशावादम सर्वम उनको बोले ऐसे तो जिसको वो अनुभव हो जाएगा वो क्या करेगा वो सबको उसमें अब किस देखेगा करके और क्या देखता है सर्वभूतेशु च आत्मान और अपने आप को देखिए यहां आत्मा शब्द से वह परमात्मा भी लिया जा सकता है और हम अपने को जिसको इंडिविजुअल कहते हैं वो भी लिया जा सकता है करके तो जो समस्त जीवों को अपने ही अंदर देखता है और और क्या करता है अपने को सब जीवों में देखता है भगवदगीता में छठे अध्याय में आपको इसी तरह के चार श्लोक मिलेंगे बहुत सुंदर श्लोक है वो और चौथा तो उसमें सबसे आत्मउपमे नो साधना है ईशुपनिषद की साधना आत्माउपमे न सर्वत्र समम पश्यती यर्जुन यदि वा दुखम सहयोगी परमो मताहा करके बता रहे हैं वहां पर वो भी पढ़िएगा लाइक क्योंकि आप उपनिषद पढ़ने आए ना तो थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा तो होमवर्क करके गीता खोल करके फिर से देखिए उसको तो इसका रिलेशन आपको समझ में आएगा करके कर ऐसा जिसको दिखाई देगा कि मैं ही वो सब में हूं और वो सब मेरे ही अंदर है ऐसा जब आपको अनुभव होगा ऐसे जिसको होगा उसका क्या होता है तथा वहां से न विजुगुप्सते विजुगुप्सते विजुगुप्सा मतलब क्या है घृणा फिर वो कभी किसी चीज की घृणा नहीं करेगा हम घृणा कब करते हैं कि मैं अलग वो अलग ये अच्छा वो बुरा ऐसा भेद करते हैं इसलिए घृणा होती बोले फिर वो घृणा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सब तो वो दिख रहा है फिर वो किसी को उस, किसी का दोष नहीं देख पाएगा वो किसी को उस तरह से नहीं देख पाएगा देखिए मां का उपदेश अब याद करिए आप पढ़ते हैं ना मां का उपदेश अंतिम उपदेश दिया है क्या अद्भुत पूरा वेदांतिक उपदेश है मां अगर तुम शांति चाहती हो तो किसी का दोष न देखना देखिये साधना बता रही हैं। यह ईश्वो उपनिषद की साधना मां बता रही हैं बाबा किसी का दोष न देखना कोई पराया नहीं है सब अपने ही है अगर दोष देखना है तो अपने देखो ऐसा बताएं वो एक अल्टरनेटिव दे रही है ये पूरा वेदांतिक उपनिषद का बात मां हमको सहज सरल भाव से बता रही हम दूसरे दूसरे का द्वेष करते हैं क्यों हम उसको हेट करते हैं क्यों क्योंकि वो कुछ कुछ उसके गुण हमको अच्छे नहीं लगते लेकिन हम अपने दुर्गुणों को माफ कर देते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को नहीं करते तो अगर इससे ही शुरुआत करें कि अच्छा हम ऐसा करेंगे आई विल नॉट हेट आदर्श शिश तो करके देखते हैं अच्छा ये तो है ही कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखने से ही एक चिड़िक लगती है कि अरे क्या है ये अगर उनके बारे में छोड़ दीजिए लेकिन बाकी जो साधारण है उनको तो लेकर के चलिए शुरू तो करिए कि मैं क्या करूंगा कि मैं आई विल नॉट हेट अदर्स कोशिश करके मैं ऐसे करूंगा जैसी ही ये शुरू करेंगे अरे वो प्राय थोड़ी वो भी तो अपने ही है ऐसी भावना लेकर के जब शुरू करूंगा तो मैं ये साधना शुरू कर रहा हूं मैं ये ईश्वर उपनिषद में अपने लाभ को ला रहा हूं और वो घृणा जैसे जैसे दूर होगी यहां तो बता रहे हैं कि सिद्ध पुरुष स्वाभाविक रूप से घृणा कर ही नहीं सकता और साधना के लिए कैसा है इसी लक्षणों को जब हम उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो हम इससे शुरू करेंगे अच्छा सिद्ध पुरुष को घृणा नहीं होती ना तो मैं भी घृणा इससे वो दूर रहूंगा घृणा मतलब ऐसा मत करिए कि टट्टी खाना शुरू कर दिए दैट विल बी नॉनसेंस एब्सोल्युटली कुछ होता है इस तरह से बोलने से ही कोई आकर के प्रश्न पूछता है तो स्वामी जी क्या फिर हम टट्टी खाना शुरू करते हैं नहीं नहीं दैट इज रॉंग उसकी बात नहीं कर रहा मैंने कहा एक साधारण लोक व्यवहार में देखो ना कि हम किसी की घृणा करते हैं दूसरे की ये करते हैं वो गंदा है वो बेकार है यह विभेद करते हैं ऐसा नहीं वह भी नारायण है इसलिए स्वामी जी ने क्या गर्जन करके कहा कि पहले तो ये कहा होगा कि अतिथि देवो भव मातृदेवो भव देवो भव मैं आपको मंत्र देता हूं क्या दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव चांडाल देवो भव अद्भुत सब स्वामी जी बोल के जाते देखिए पूरी नारायण सेवा पूरा ईशोपनिषद पूरी इति इति की साधना आप और हमको दिए जा रहे हैं वो बता रहे हैं इस तरह से उसका लक्षण हो जाता है अगर उसका ऐसा लक्षण होता है तो हम ऐसी साधना भी हम कर सकते हैं देखिए अगला मंत्र देखिए यश्मिन स्मिन सर्वाणी भूतानी आत्मूत विजानता तत्र को मोह क शोक एक वो कह रहे हैं कि फिर यह अनुभव हो जाएगा तो फिर उसको मोह कहां से होगा फिर उसमें शोक कहाँ होगा करके बता रहे हैं। जब वो एकत्वम अनुपश्य था वो जब एक को देखेगा तो फिर उसमें कोई मोह नहीं रहेगा उसमें कोई शोक नहीं रहेगा किसके लिए रोएगा कैसे करेगा सब एक साथ करता है केवल इसी चीज को लेकिन उसको साधना करके आदमी करता है अभी दिसंबर में मैं एक जगह गया था वहां पर एक भक्त ने ही मुझे एक अद्भुत कहानी सुनाई करके बताया कि एक महिला महाराष्ट्र के एक संत हो गए थे उनका नाम था गोंदौलेकर महाराज करके वो आ, तो वो महिला गोंदोलेकर महाराज से उसको दीक्षा प्राप्त थी तो गोंदोलेकर महाराज से उन्होंने दीक्षा ली तो गोंदोलेकर महाराज ने कहा ये मंत्र है इसका जप करना बेटा और भगवान का नाम लेते रहना सुबह में बैठना शाम को बैठना तो वो महिला उनको बताने लगे की महाराज मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगी घर के इतने काम रहते हैं ये रहता है वो रहता है मैं क्या करूं करके ऐसा तो वो सब सोच करके बोले अच्छा ऐसा करना तुम तुमको मैंने दीक्षा तो दे दी तो अभी तुम ये करना तुम दो चीजें कर सकते हो बहुत छोटी सी सिंपल है बोले हाँ बताइए क्या बोले प्रतिदिन सुबह उठने के बाद में ना हाथ जोड़ करके भगवान को बोलना भगवान मुझे शरण देना बोले हाँ ठीक है ऑल राइट हाँ ये तो बोल सकते कोई भी बोल सकता है आप हम सब और बोले रात को सोने से पहले फिर से एक बार हाथ जोड़ करके बोलना हे hey भगवान आज दिन भर में जो कुछ हुआ सब आपकी ही इच्छा से हुआ ऐसा बोल सकती हो बोले हाँ बोल सकती हूं अब उसको क्या मालूम था कि उससे क्या होगा उसको लगा ये तो बहुत सिंपल थिंग है इस सहज है करके और वही महिला बहुत बुरी अवस्था में इस इन्हीं भक्त को ये सुना रही हैं कि आज मैं अस्सी साल की हो गई चालीस साल जिनके साथ चालीस पचास साल जिनके साथ जीवन काटा वो मेरे पति कुछ दिन पहले गुजर गए लेकिन महाराज ने मुझे वो जो साधना दी थी सुबह ये कहना कि प्रभु मुझे शरण देना और रात को ये कहना कि जो कुछ भी आज हुआ वो सब आपकी इच्छा से ही हुआ तो जब मेरे पति गुजर गए तो रात को जब मैं बैठी तो फिर मैंने कहा प्रभु जो कुछ भी आज हुआ वो आपकी इच्छा से ही हुआ क शो बोले मैं शोक नहीं कर सकी क्योंकि ये तो भगवान की इच्छा है रोज बोलते बोलते मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया कि मुझे लगने लगा कि हां सचमुच सब तो भगवान की इच्छा से ही होता है तो उसमें मैं क्या करूंगी कस कर का, क्या शोक है फिर कैसा मोह होगा क्यों शोक करते हैं मुझे छोड़ के चले गए अब मैं अकेली हो गई या अकेला हो गया अब मेरे को कौन देखेगा इसको लेकर के शोक वो चला गया उसका शोक नहीं होता है मेरा क्या होगा इसलिए शोक होता है लेकिन यहां पर वो क्या बता रहे हैं फिर तत्व कौश शौक क्योंकि वो देख रहे सब भगवान की इच्छा से होता है देखिए एक सीधी सीधी सिंपल बात कहकर के आ उस उस महिला के मन को एक साधारण लेवल से उठा के कहां पहुंचा दिया एज गुड एज कि उसको वो भगवत ज्ञान जैसे हो गया उसका दृष्टिकोण बदल गया दुनिया को देखने का और इसी दृष्टिकोण से वो बता रही कि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है ठाकुर वो कहानी बताते हैं ना राम जी की इच्छा <laughs> आप सबको मालूम है उसको याद करिए वचनामृत में ऐसी कहानियां भरी हुई है वेदांत की सब जी की इच्छा सब भगवान की इच्छा से चलता है उसी का वर्णन यहां कर रहे जिसके अंदर समस्त भूत आत्मा एवं अभूत आत्मा ही है ऐसा करके विजानता जो जानता है त मोह वो क्या मोह हो सकता है उसको क्या हो सकता है उसको वो सब कुछ नहीं हो सकता करके वो सिंपल रहता है करके उसके बाद में यहां पर आत्मा आत्मा का जो परिभाषा या उसका वर्णन चल रहा है फिर से एक बार मंत्र बता करके यहां पर आत्म परिभाषा समाप्त की जा रही है देखिए मैं महाराज समय ले सकता हूं और इस मंत्र को आज कर लेते हैं फिर अगले बाकी बके बचे हुए कल करेंगे सब सपर्यगा शुक्रम, शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, अस्नाविरम, शुद्धम, शुद्धम अपाप विदम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भू याथा तोन व्यदधात शाश्वतीभ्य सामभ्य फिर से कहा स मतलब वह आत्मा कैसा है परियागा, परियागाद, सब तरफ को व्याप्त है फिर कैसा है शुक्रम ब्राइट शुभ शुक्रम शुक्र तारा देखते हैं ना शाम को एकदम ब्राइट दिखाई देता है उसी को लक्ष्य करके क्योंकि उनके जमाने में उनके बाद दूसरा उदाहरण यही तो उदाहरण है सूर्य चंद्र तारे इसलिए ऐसा करता शुक्रम वो ब्राइट है एकदम करके और कैसा है अकायम उसका शरीर नहीं है हमारी जैसे आपका शरीर काया अव्रणम उसमें कोई दाग नहीं है अव्रणम अस्नाविर मतलब उसमें स्नायु जैसे हमारे में पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स उसके ऐसे बॉडी पार्ट्स वगैरह नहीं है फिर शुद्धम वो शुद्ध है पवित्र है अपाप अविदम उसको कोई पाप स्पर्श नहीं करता फिर वो कैसे हैं कवि ही कवि शब्द बताया कवि शंकराचार्य जी कहते हैं एक मतलब वो सब चीज जानते हैं उसको कवि कहते हैं आजकल हम सबको कवि कहते हैं जो दो चार कविताएं छंदबद्ध लिख देता है उसको कहते हैं ये कवि है करके लेकिन ऋषि उसको कवि कहते थे कि जिसको ईश्वर दर्शन हो चुका है उसे कवि कहा जाता था और इसलिए उसके साथ व्याख्या करते मनीषी वो मन का कंट्रोलर है मन को कंट्रोल करता है परिभू सब तरफ को है और स्वयंभू वो खुद ही उत्पन्न हुआ है वो सब कुछ उत्पन्न करता है और वो खुद ही है स्वयं उसको किसी ने नहीं उत्पन्न किया और क्या करता है वो याथा तथ्यता <coughs> जैसा होना चाहिए वैसा व्यदधात मतलब सबको उसकी ड्यूटी लगाता है अग्नि की ड्यूटी लगाई है आग की वायु की ड्यूटी लगाई है इसकी सूर्य की ड्यूटी लगाई है यूनिवर्स की ड्यूटी लगाई है सब की ड्यूटी लगाता है वो एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड कठोपनिषद में बोलते हैं कि उसके भय से ही सब दौड़ रहे हैं बोले यह भी दौड़ रहे हैं। नहीं तैतृपनिषद में आता है उसके भय से सब दौड़ते हैं मतलब उसने वो रखा इसने उसने सब व्यवस्था कर दी ही हैज फिक्स ऑलामीटर एवरीथिंग या था तथ्यता अर्थान मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब उन्होंने व्यधात ठीक करके रखा है और शाश्वती आगे से ही करके रखा है पुराने काल से समाभ्य संपूर्ण रूप से ये करके रखा है ऐसे करके यहां पर यह उस आत्म तत्व तो ईश की व्याख्या यहां समाप्त होती है करीब करीब कह सकते हैं कि आत्म तत्व यहां खत्म हो गया एक उन्होंने ये साधना का एक भाव बताया पहले क्या सबको ईश भाव से व्याप्त करके अपने जीवन को चलाओ फिर सौ साल कर्म करो ना फिर भी आप कर्म में लिप्त नहीं होंगे लेकिन अगर दूसरे भाव से करेंगे तो लिप्त हो जाएंगे इसलिए इस भाव से करो तो फिर कोई चिंता नहीं है ऐसे करके जियो और अगर जो आत्मा कम नहीं पकड़ पाओगे तो फिर इसी अंधकार में देह में सब समय बार बार फंसते चले जाओगे ऐसा करके बता करके फिर वो आत्मा क्या है करके इतने सब हमने वर्णन सुने इसके बाद में साधना की एक नई पद्धति यहां पर बताई जा रही है ईशो उपनिषद में इसके बाद के जो छह मंत्र हैं वो साधना की पद्धति बताई जा रही और जैसे मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा फिर आज कह रहा हूं इसके अंत में उपनिषद संहिता में होने के कारण उन उस ऋषि को उस जमाने में जो विचारधारा उपलब्ध थी उसी का आधार लेकर के बताना है और उसी की वो कोशिश कर रहे हैं आज वो हमको विचित्र लगेंगे लेकिन उनके समय ये चीजें बिल्कुल स्वाभाविक हुआ करती थी एक उदाहरण से मैं फिर से आपको समझा रहा हूं करके देखिए कि को उपनिषद में इसी का वर्णन करते कि अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हुए बताया और इसी अक्षर ब्रह्म से यह संसार उत्पन्न हुआ है बताते वक्त में वहां गुरु शिष्य को एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा करके वो मंत्र आते वहां तीन उदाहरण दिए कि जैसे उर्ण नाभी रूप की जो मकड़ी है वो जैसे एक अपने अपने ही शरीर से जाला निर्माण करती है और उसके बाद में वापिस उसको अपने ही में खा लेती है जैसे इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे और अपने आप ही उगते हैं जैसे ये मरा हुआ बाल इस जीवंत पुरुष के ऊपर उगता है वैसे अक्षरा तथा अक्षरा संभवती इह विश्वम। ऐसे करके बताया अब ब्रह्मचारी मुझे ये हो गया क्वेश्चन तीन टाइप से क्यों बताया एक ही बताने से काम हो जाता बार बार क्यों बताया इसका मतलब इसमें कोई गहन अर्थ है तो हमारे एक आचार्य उस वक्त में थे बहुत बहुत ही विद्वान अब उन, उन्होंने देह छोड़ दिया वो वहां पर थे आ, ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मैं जब ट्रेनिंग सेंटर गया 93 में तब वो आ, फिर भी ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे और सब क्लासेस नहीं लेते थे बहुत रेयरली और बहुत शास्त्र पंडित थे वो तो मैं एक दिन उनके मैं गया मन का महाराज मुझे आपसे प्रश्न पूछना है हाँ बोलो मैंने उनको कहा यह ऐसे तीन उदाहरण क्यों दिए तो मुझे कहते है तू कल आना मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि कल आना बताना है तो आज बताइए लेकिन मैं आ गया चुपचाप जब गुरु बोल दिया आचार्य ने कि भाई कल आना तो मैं कल आए फिर मेरे को याद आया कि ये क्या है उपनिषद वाले सब ऐसा ही करते हैं ये पुरानी परंपरा है डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तू तो कल आना ब्रह्मचर्य का पालन कर उसके बाद बताऊंगा वगैरह वगैरह तो मैंने कहा ठीक है कल कल, कल का कल एक्चुअली वो क्या देखना चाहते थे कि सचमुच में पूछने आया वैसे ही ढींग मारने आया है करके कि ये कुछ पूछ सचमुच जिज्ञासा है तो कल पक्का आएगा और वैसे ही आयोग तो कल नहीं आएगा करके मैं तो ठीक पहुंच गया कल अगले दिन मैंने कहा महाराज बोलिए तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि देखो यह उपनिषद के ऋषि आत्मा के बारे में बताते हैं और उनकी यह इच्छा है कि सर्व साधारण व्यक्तियों को वह आत्मा समझ में आ जाए इसलिए वो केवल ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि जो सभी व्यक्ति जान जाएंगे एक साधारण सा किसान अशिक्षित व्यक्ति भी मकड़ी को उसने देखा है खेत में उगने वाले पेड़ पौधों को देखा है और अपने ही शरीर में उगने उठ, वाले बालों को उसने देखा है इसलिए उसके लिए ये उदाहरण बिल्कुल सहज है और उसी उदाहरण को दिया है यहां पे कोई तीन तरह से कोई अर्थ ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा ऋषि हमारा मन कंफ्यूज नहीं करना चाहते वो हमको सिंपल बात सिंपल तरीके से बताते हैं तब मेरे को लगा हम बात तो बिल्कुल ठीक कही उसमें कोई ऐसा ट्विस्टिंग नहीं है वह हमारा नेचर है हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद करते हैं सिंपल बोलने से हमको लगता है क्या ठाकुर ने बिल्कुल सिंपल कर दिया कहा बेटा कैसे भगवान लाभ होगा देखो हरि नाम करो भगवान का नाम करो सत्संग करो हैं और बीच बीच में निर्जन वास करना करते करते भगवान प्रेम करो प्रेम करते करते मिल जाएंगे करके नहीं हमको अच्छा नहीं लगा फिर हम क्या करते हैं वो किसी और बाबा जी के पास जाते हैं फुश करके कुछ करते हैं ऐसे ऐसे बॉडी करते हैं वो करते हैं ये करते हैं फिर लगता है कि हमको कुछ किया, को कुछ सिंपल ठाकुर ने बताया वो करते हुए लगता है अरे क्या ये सिंपल बताया लेकिन एक्चुअली बात बिल्कुल सिंपल है भगवान कोई दूर की नहीं देती बिल्कुल यहीं आपके घर के हैं आपके ही अंदर है जी कोच विशेष नहीं करना कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसको सिंपल करो स्पेशली बड़े शहरों में और इंटेलेक्चुअल लोगों को यह बड़ा टेंडेंसी होता है कि ये हर चीज को कॉम्प्लीकेट करने से उनको अच्छा लगता है एक बहुत बड़े विद्वान मैं उनकी निंदा करने के लिए नहीं लेकिन कह रहा हूं उनकी एक परिभाषा थी कि दुख किसे कहते हैं अब हम कहेंगे कि मन को जो दुख लगता है कि भाई मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मुझे दुख होता है करके वो क्या उदाहरण देते हैं दुख वह साइकोलॉजिकल टाइम अंतर है टाइम गैप सौरोज द साइकोलॉजिकल टाइम गैप बिटवीन वॉट आई वॉन्ट एंड वॉट आई आई एम ये हुआ कॉम्प्लिकेटेड बात करना सीधी सीधी क्या बात मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई उस मुझे दुख होता है सिंपल लेकिन वो सिंपल डेफिनेशन अच्छी नहीं लगती जब ये इस तरह से बताया इट इज अकोलॉजिकल टाइम गैप बिटवीन वॉट आई एम एंड वट आई वॉन्ट अरे बापरे बाह क्या अद्भुत डेफिनेशन दी है ना ना ना उपनिषद के ऋषि बहुत सिंपल तरीके से हमको बता रहे हैं वो हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते वो हम उनकी बड़ी इच्छा है वो ऋषि की कि हम इसी आत्मा को अपने जीवन में लाएं तो हम देखेंगे ईश्वर उपनिषद की साधना पद्धति कल देखेंगे और उसके बाद में अद्भुत कुछ मंत्र अंत में आते हैं उनको भी हम देखेंगे आज इसको यहाँ समाप्त करते हैं फिर से शांति मंत्र मेरे पीछे बोलिए ओम पूर्ण मद पूर्ण इदम पूर्णात पूर्ण मुदत पूर्ण पूर्णमाय पूशिष्य ओ शाति शांति शाति हरी ओम तत्सत श्री राम श्रीरामकृष्णारपणमस्तु